योग क्या है योग का रहस्य प्राचीन काल से ही सभी देशों की आम जनता ने धर्म को रहस्यों चमत्कारों और अलौकिक घटनाओं से जोड़ा है प्राचीन काल में लोग विश्वास करते थे कि बुरी आत्माएं ही सारे रोगों की जड़ है और इन शैतानों को भगाने के लिए प्रायः पुजारी बुलाए जाते थे यहां तक कि आज भी सर्वत्र ऐसे लोग हैं जो शारीरिक रोगों के आराम के लिए पुजारी सन्यासी या योगी की सहायता लेते हैं यह प्रथा केवल अनभिज्ञ लोगों में ही प्रचलित न होकर पढ़े लिखे लोगों में भी है यहां तक कि बुद्धिवादी और व्यावहारिक ज्ञान पर गर्व करने वाले लोग भी जब उनके सारे प्रयत्न असफल हो जाते हैं तो अंतिम उपाय के रूप में इन अलौकिक दवाओं के शिकार बन जाते हैं ख़ास तौर से धनी लोगों में यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे धार्मिकों से सांसारिक सफलता के लिए आसान रास्ता जानना चाहते हैं उनमें से बहुत से लोग अगर संभव हुआ तो यह जानने के लिए साधुओं के पास जाते हैं कि भविष्य में उन्हें किस भौतिक लाभ की उपलब्धि होने वाली है उनके लिए धर्म और ज्योतिष एक ही वस्तु होती है पश्चिम में अधिकांश लोग जो भारत की वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ हैं आज भी हिंदू धर्म का अर्थ ज्योतिष या हस्तरेखा से लेते हैं उनके लिए प्रत्येक भारतीय जो उनसे गाड़ियों या जहाज़ों पर मिलता है एक सशक्त भविष्य वक्ता होता है तब इनमें तब इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि सर्वत्र ही चालबाज व्यक्ति अधिकांश पुरुषों और स्त्रियों के इस रहस्य प्रेम की प्रवृत्ति से लाभ उठाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं प्रायः सभी देशों में ऐसे मायावी लोग धर्म के नाम पर एक अच्छा धंधा चलाते हैं अमेरिका के एक बड़े शहर के स्वामी की यह कहानी है कि वे अपनी शिक्षाओं के विविध पाठ्यक्रमों में से एक यह भी विज्ञप्ति देते थे निर्माण प्राप्ति के दस पाठों के लिए दस डॉलर जब वे ऐसी चालबाजी के लिए एक भारतीय बंधु द्वारा डांटे गए तब स्वामी ने अपनी बात को उचित ठहराने की दृष्टि से कहा कि जब उन्हें अथक परिश्रम के बाद भी कोई अच्छा काम नहीं मिला तब उन्होंने मूर्ख लोगों की सहज विश्वासी प्रवृत्ति से लाभ उठाने का यह उपाय खोज निकाला इस प्रकार की धोखाधड़ी योग के क्षेत्र में भी बड़ी दूर तक चली गई है और इससे हिंदू रहस्यवाद का काफ़ी दुरुपयोग हुआ है लोगों के मन में योग के बारे में विचित्र धारणाएं बन गई हैं अभी बहुत दिन नहीं हुए बड़पन का दिखावा करने वाले एक व्यक्ति ने जो अपने को योग का आचार्य कहता था भारत के एक बड़े शहर के सभ्य समाज के समक्ष योग को शरीर में अद्भुत शक्ति प्राप्त करने का तरीका बतलाया था उसने अपने सिद्धांत का प्रदर्शन करने अन्य चमत्कारों के साथ ही तीखे गंधक को पीकर शीशे को चबाकर तथा आग को निगल कर किया था सबसे बड़ा चमत्कार तो यह था कि इस पूर्ण भाषण के बाद श्रोताओं में से किसी में भी यह विचार नहीं आया कि वह आग खाने वाले आचार्य से यह पूछे कि उनके इस लंबे भाषण और चालबाजियों का व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है कुछ व्यक्ति योगी और महात्मा की तलाश में हिमालय जाते हैं और जब वहाँ कोई ऐसा नहीं मिलता तो उन्हें चमत्कार दिखा सके तो वे बुरी तरह निराश होकर लौट आते हैं इनमें से कुछ चमत्कार प्रेमी अपनी बार बार की असफलता के बाद काफ़ी कटु हो जाते हैं और वे सनसनीपूर्ण किताबें जैसे योग के रहस्य हिमालय के गुप्त आवास आदि लिखकर दूसरों को धोखा देने का प्रयास करते हैं हिमालय में एक आश्रम से जुड़े होने के कारण लेखक ने कुछ व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त किए हैं जिनमें कुछ तो बड़े ही कौतूहलपूर्ण हैं और कुछ अत्यंत नैराश्यपूर्ण ये अनुभव इस संबंध में है कि कभी कभी लोग योगी और काल्पनिक महात्माओं के संबंध में कैसे विचित्र विचार रखते हैं जो इन पर्वतों में रहते हुए माने जाते हैं अभी बहुत दिन नहीं हुए एक अमेरिकन ने यहाँ जानने के लिए पत्र लिखा था कि क्या वह योग साधना के लिए हिमालय आ सकता है जब उसने यह जवाब पाया कि अगर उसके मन में भगवान के प्रति विश्वास और भक्ति है तो वह घर पर ही योगाभ्यास कर सकता है तो वह बड़ा निराश हुआ था यह मस्तिष्क की दुर्भाग्यपूर्ण धारणा का विचित्र उदाहरण है जो यह दिखाता है कि धर्म के मामले में सामान्य ज्ञान कितना असामान्य है ऐसा हो सकता है कि कभी कभी कोई व्यक्ति चमत्कार कर्ता की तलाश में किसी अचानक विपत्ति के फलस्वरूप जो उसकी चिंता शक्ति को कमजोर बनाती हो सहानुभूति का पात्र बन जाए लेकिन वहाँ कुछ दूसरे लोग भी हैं जो धर्म के नाम पर अपने चिंता शक्ति को सहज भाव से छोड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं